श्री चतुरासी जी के समय समय पर जो पद हैं अगर उनका गायन किया जाए तो और किसी साधन की जरूरत नहीं श्री जी के यश गान से श्री जी प्रसन्न होते जैसे सूत मागध बंदी जन को श्री राजा होते हैं उनके गाने पर रीझ करके जो चाहते हैं निछावर कर देते हैं ऐसे ही हम सूत मागध बंदी जन की तरह दाशी की तरह श्री जी के सेवक भाव रखते हुए पद गायन करें एक, एक एक अक्षर में इतने सामर्थ है एक एक अक्षर में चतुरासी जी के बड़ी साधना करने पर भी जो भक्ति नहीं प्राप्त होती यहाँ सीधे लीला दर्शन में प्रवेश हो जाता है चतुरासी जी सीधे लीला दर्शन पर भगवती माया का ऐसा प्रभाव है कि सहज में प्रेम समुद्र चतुरासी जी और हम इधर उधर प्रेम से वंचित होकर भटकते रहते हैं सबसे पहले ये नियम अपनी वृत्ति में धारण कर लें पहला मुझे कभी किसी की निंदा नहीं करनी दूसरा हमें श्री जी के सिवा कोई चर्चा नहीं करनी तीसरा भजन हो या ना हो हमें बिमुखों से नहीं मिलना अगर तीन बातें जीवन में रख ले और जब जैसा भाव आवे चतुराशी जी का गायन करे श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुरबानी गाते गाते प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित हो जाता है प्रिया प्रीतम कृपा करके के अपनी लीला में बड़ी दुर्लभ बात है जी का रूप देखना की के ध्यान में जो आने वाली जुगल जोरी प्रिया प्रीतम के नहीं वो चतुराशी जी के गायन से पर हमें विश्वास नहीं होता हमें रति नहीं होती हमें लगता है हम बहुत बार गा लिया हमें आनंद आप गाते रहे धीरे धीरे आप देखेंगे एक पंक्ति का अगर लीला स्वरूप हृदय में आ गया शिथिलता आ जाएगी बुद्धि काम नहीं करेगी प्रिया प्रीतम की ऐसी पैदा होगी जी नहीं सकते श्री राधा उपजेत भारी। पढ़त, सुनत गुन, पढ़त गुनत गुण नाम सदा सतसंग अस रीत विमल बानी गुन गावे प्रेम लक्षणा भक्ति हो ही आनंदकारी श्री प्रिया प्रीतम के चरणार की भक्ति बड़ी दुर्लभ बात है ये जी के गायन मात्र से हो जाओ श्री श्री राधा प्रीति कुंज महल की टहल सुख सेवा का सौभाग्य कितनी दुर्लभ बात है निज कुंज महल की टहल सुख प्रिया प्रीतम की टहल सुख के लिए तो ब्रह्मादि तरसते हरिवंश महाप्रभु कहते कि मुझे कभी सोहनी लगाने वाली बना लिया और ये चतुरासी जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है बहुत सुंदर अवसर मिला है हम एक भी क्षण व्यतीत ना करें व्यर्थ में कुछ नहीं आता बनी श्री राधामोहन जी की जोरी इंद्रनील मर श्यामन और सात कुंभ तंगोरी दो लाइन याद कर लो बस देखो आ जाएंगे और सात अगर दे हमारे बाल में हमारे हृदय में हमारे मानस पटल पर ये जोरी आ जाए कृत्य कृत्य हो जाए अभी तो केवल सुनते हैं कि बड़ा आनंद में जिस दिन छू जाएगा आनंद उस दिन पता चले ये सब बाहरी माया की जो गंदी बातें धूल धूषित करने वाली हृदय को पर चर्चा बिल्कुल जहर है जहर प्रिया प्रीतम के सिवा हमें कोई चर्चा नहीं करनी प्रिया प्रीतम के सिवा हमें ऐसे लोगों से मिलना नहीं जो प्रिया प्रीतम के भाव में नहीं हमें ऐसा पदार्थ नहीं खाना जो प्रिया प्रीतम को अर्पित नहीं किया हर समय बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम अभी कुछ दिन में बावरे हो जाओगे प्रेम में जिस प्रेम के लिए अनंत जन्म भटकते रहे वो प्रेम देने के लिए श्री हिताचार्य चरण ने कितनी कृपा की वृंदावन धाम का वास रसिकों का संग वाणी जी का रंग कितना हमें अवसर बढ़िया मिला है पर क्या दुर्भाग्य है ना हमें निज मंत्र का स्वाद मिल रहा है ना राधा नाम का स्वाद मिल रहा है ना चतुरासी जी का स्वाद मिल रहा है न रजरानी का सुख मिल रहा है वही हमारे अंदर संसार की बातें एक दूसरे की निंदा स्थिति राग द्वेष क्या हो रहा है पतन हो रहा है बहुत सावधान प्रतिपल हम कुछ है ही नहीं संसार में जितना देख रहे इंद्रजाल जादू का तमाशा यहाँ कुछ सत्य नहीं सत्य है तो केवल एक प्रिया प्रीतम सत्य है कोई बिरला ही समझ सकता है समझ जाओ एक एक क्षण में आनंद मिले ना मिले हमें बस वाणीजी और नाम सेवक जी महाराज ने कहा सेवक शरण सदा रहे अनंत नहीं विश्राम वाणी श्री हरिवंश की कहिव या तो हम नाम मंत्र में लगे हैं या हम वाणी दूसरी बात नहीं तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटन और बहुवचन अति दुखदानी वही सुख है जब हम या नाम में है या वाणी में और कुछ बोले तो मरे दुख ही दुख है व्यर्थ में प्रपंच से अपने आप को बचा लो किए हुए बहुत जन्मों की तपस्या साधना न जाने कब हो गई उसका हमें फल मिल रहा है श्री जी करुणा करके सब सहयोग दे रहे चुपचाप अपना जीवन सुधार लो कैसी दुर्दशा जीवों की है हाँ कई कई कल्पों तक नर्क भोगना पड़ता है कैसी कैसी योनि कैसे कैसे लोगों के बीच में जन्म हो जाता है कैसा भयानक कष्ट त्रास मिलता है अभी अवसर मिला प्रिया जो अपने महल में रख ले अपने जनों का संग दिए अपने आप को समेट लो महार दो इस जन्म में अपने आप के ये जो मन की वृत्ति विषयाकार है मैं श्रेष्ठ हूँ वो नीचे ये सब बातें बिल्कुल भजन के विरोधी सबसे प्यार का सबसे सब प्यार का व्यवहार करो किसी से सुख मत चाहो हम चाहेंगे प्रिया प्रीतम से प्रिया प्रीतम के नाम से सुख मिले प्रिया प्रीतम के से रूप से सुख मिले प्रिया प्रीतम के धाम से सुख मिले प्रिया प्रीतम की लीला से सुख मिले हे प्रिया प्रीतम कभी अगर हमें बात करना पड़े तो आपके प्रेमी जनों से बात करना पड़े अगर हमें आ रहा पेट तो आपकी जूठन से भरे हमारे नेत्र कभी कुछ निरखे तो आपकी शोभा निर्खे हमारी वाणी कुछ बोले तो आपका जस गान करें हमारा शरीर रहे तो आपकी चरण रज में रहे हमारे प्राण छूटे तो आपके स्मरण में छूटे ये है हमारी चाह यह हमारे अंदर की मांग और इसकी पूर्ति कर लो इस जन्म में नहीं तो बहुत समय आगे गड़बड़ाएगा हम भजन नहीं कर पाएंगे अभी नहीं कर पा रहे देखो वो निज मंत्र जिसे बीसों वर्ष ना कर गणने पर भी नहीं दिया जाता और हम हाथ जोड़ के बुला के दे रहे हैं आप सोचो उस निज मंत्र को आप क्या कर रहे हैं क्या उससे आप लाभ ले रहे वो चतुराशी जी जिसकी एक एक पंक्ति में महापुरुष जन कई कई दिन रात डूबे रहे न भोजन न पानी वो चतुराशी जी हमें कहा सुख दे रहे वो वृंदावन धाम जिसका स्मरण करके बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष तरस गए कि मुझे वृंदावनवास मैं उस रज में रह रहा हूं कहा मुझे सुख मिल रहा है कोई तो ऐसी त्रुटी हो रही है जो हमें इन सुखों से वंचित किए इसलिए सावधान रहो बहुत बढ़िया अवसर मिला संभाल लो अपने आप नहीं बात में पछताना पड़ेगा जब वो समय निकल जाता है ना तब लगता है हाय मैं अपने आप को संभाल फिर क्या होता है मन पछताई है वो बहुत बढ़िया हाँ समय है हर क्षण लगे रहो ईर्ष्या दूसरे के देखने के लिए हमें समय कहा है भाई हम हम क्यों दूसरे को देखे? भगवान जिसको जैसा चला रहा है, चला रहा अपनी मस्ती में रहे अपने चिंतन में रहे क्या छोटी सी जिभ्या की तरप्ती के लिए हम इधर उधर भटके प्रारब्धवशात जो रिक्षा में मिल जाए या जो संयोग प्रभु बैठाल दे उधर पोषण कर लो नाम जब करो वाणी गायन करो यही जीवन कला राधा लाल की जय